भरत जी तो श्री राम के वरदानी खड़ाऊ पाकर सनाथ हो गए परंतु अयोध्यावासी अनाथ कहे थे अनाथी लौटे एक कहने लगा कि राम जी की प्रजावट सत्ता क्या हुई महालक्ष्मी सीता की ममता कहां खो गई दूसरा बोला क्या कही गई नहीं वनवास के साथ इन्हें अपनी निष्छुरता भी दे दी एक बुद्धिमान बोल उठा कि तुम नहीं जानते राम जी ने वचन की मर्यादा पालन करने के लिए ऐसा कड़ा रुख अपनाया होगा सीता ने पलकों से बांधा होगा उमड़ती हुई ममता की गंगा को वे रोए भी होंगे तो सूखे आँसुओं से एक ने अपना अनुरोध ऐसे प्रकट भाई अंतिम समय मेरे नेत्रों को किसी नेत्र को दे देना ताकि राम लक्ष्मण सीता के अयोध्या लौटने पर यदि मैं नहीं तो मेरे नेत्र उनके दर्शन कर अपनी प्यास बुझा सके भांति भांति के अनुमान लगाते हुए स्वयं को स्वयं समझाते हुए राम सिया की छवि मन धारे अवध लोट आए जन सारे भारत मिलाप जिनों ने देखा उनके मन खिंची स्मृति की रेखा मन है वन में देह वही प्रसंद चले घर घर में गुरु अशिष्ट से भरत जी पूछें कब पादु का सिंगा सन राखें जान सु गुरु से भरत ने सुति थी सुलगन सुबाद पाद का पूजी बारंबा फिर उहें सिंगहाशन पर साधर साबित पर दिया तज महल भरत आये नंजी ग्राम यू रहने लगे जूबन में राम कोई इनसा ना क्या की ध्यान ये रघमयणु श्री राम की अमर कहानी है जय श्री राम अयोध्या कांड कहते सुनते मुझे यह पंक्ति बार-बार याद आई कर्म गति तारे नहीं करे विधना नर से नारायण तक सब पे वार करे सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तक नियति ने सबकी कठिन से कठिन परीक्षा ली परंतु परीक्षा देने वालों ने हार नहीं मानी मेरी दृष्टि में भरत जी का स्थान राम जी से कुछ कम ऊंचा नहीं राम जी को तो पिता के वचन निभाने के लिए वन जाना पड़ा परंतु भरत जी के लिए ऐसी कोई विवशता नहीं थी उन्होंने केवल अगस्त के कष्टों का अनुभव करने के लिए सर्व सुखों का त्याग किया गृह में रहते हुए वनवासी राम की जैसा जीवन जिया श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम के रंग में रंगी त्याग की जीवंत प्रतिमाएं हैं नमन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भगवती सीता को सेवा व्रत धारी लक्ष्मण जी को प्रेम मूर्ति भरत को भरत जी का चरित्र सर्व पापों को हरने वाला है भवसागर से पार करने वाला है इसे पूज्य भाव से सुनना चाहिए राम अयोध्या में प्रकट राम में है ब्रह्मांड राम संग ब्रह्मांड में अमर अयोध्या का